शांति शांति शांति चंद्र में जो आरूढ़ होते हैं इष्टापुर दत्त कर्म करने वाले दक्षिणान से जाते हैं उसके पश्चात जब वापस आते हैं इसके ऊपर विचार किया जा रहा है क्या कुछ कर्म बाकी रहता है आते हैं अथवा जितने कर्म सब भोग करके वापस आते हैं चंद्रमंडल को जो आरूढ़ हुए थे चंद्रमंडल प्राप्ति का जो कारण कर्म इसके सब भोग होने पर भी और बाकी बहुत कर्म संचित कर्म है बहुत कर्म भोगने के लिए बहुत जन्म में भोगने के लिए संचित कर्म बहुत है वो बाक़ी रह सकता है वो तो क्षीण नहीं हुआ जिस निमित्त से चंद्रमंडल गए थे वो क्षीण हो जाए ये क्योंकि स्मृति में कहा गया गौतम श्रुति में तथ तो तो शेषेण कर्म वर्णा आश्रम स्व कर्म निष्ठा कर्म फलम अनुभूय तथा तो तो शेषेण जो वर्ण वाले अपने कर्म करके कर्म फल अनुभव करके बाकी कर्म से विशिष्ट देश जाति कुल आयु आदि प्राप्त करते हैं इसे कहा गया तो कर्म शेष रहता है तो शेष कर्म रहेगा केवल चंद्रमंडल प्रापक कर्म समाप्त हो जाए कहा चलेगा नच नच तेम चंद्रमंडल भोग इष्टापुर दत्त कर्म से भिन्न भी कर्म है जो कि मनुष्य शरीर में भोग होगा इनका जो निमित्त कर्म है उनका भोग तो चंद्रमंडल में नहीं हो सकता है में? नहीं सर्व कर्म अवशा चंद्रमंडल प्राप्ति रीति थी भाव इनि की सब कर्म से चंद्रमंडल की प्राप्ति हुई थी ये तो नहीं है चंद्रमंडल प्राप्ति का कारण इष्टापुर्त दत्त आदि कर्म अलग है और बाकी अन्य बहुत कर्म है जिसका भोग इस मनुष्य जन्म में होगा तो चंद्रमंडल प्राप्ति के पश्चात फिर आना पड़ेगा नहीं चंद्रमंडले कर्म फल उपभोग आभावात अलम तद आरोणे ना इतिहास चंद्रमंडले है तरी कर्मफल भोग यदि पूरा नहीं होगा तो फिर उसको आरोहण करना ऊपर जाना क्या प्रयोजन होगा इतिहास क्या है? कहते ये नहीं चंद्रमंडले में आरूढ़ का जो कर्म निमित्त वो कर्म से चंद्रमंडल गए थे अतो अक्षिणानी ताी यमित चंद्रमंडल में आरूढ़ ता नहीं एवं जिस निमित्त से चंद्रमंडली में आरूढ़ हुआ था वही कर्म क्षीण हो गए बाकी कर्म रहा है टीका में अविरोध चंद्रमंडले भोगस्य से शेष कर्म सद्भाव से च कर्म चंद्रमंडल में कर्म पर भोग होना और शेषकर्म भी रहना ये दोनों में कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि चंद्रमंडले में भोग पूरा हो जाएगा इन कर्मों का फल जिन कर्मों से चंद्रमंडले में आरभ हुआ था इष्टापूर्त दत्तादि कर्म किंतु तो अनेक अध... संचित कर्म है अनादिकाल से जो अन्य अन्य जन्म में भोगने के लिए शेष कर्म रहेगा तो इसमें कोई विरोध नहीं है यू ततः शेषण इत्यादि स्मृति विरोध इति तत् ततः कर्म कहने से चंद्रमंडल के कर्म कुछ बाकी बच गया ऐसा अर्थ होगा इसके ऊपर कहते हैं शेष शब्द से सर्वेषाम कर्म तो सामान्यत अविरुद्ध शेष कहने से ये नहीं कि चंद्रमंडल में जो कर्म फल भोग होता है उनमें से कुछ कुरुकर्म बच गया ये नहीं है शेष शब्द है भुगताद अन्य जो भोग कर लिया बाकी कुछ रह गया बाकी रह गया का अर्थ बाकी कर्म रह गया बाकी कर्म का अर्थ नहीं जो कर्म फल का भोग हुआ चंद्रमंडल प्रापक कर्म उनमें से कुछ कर्म बचेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं अन्य जो कर्म है वो भी तो कर्म है कर्म तो सामान्यात अन्य कर्म बाकी रहते हैं इसलिए तत्शेष ये कहने से कोई विरोध नहीं है टीका में निश्चय से स्वापिभुक्त यह शंका होने का कारण क्या है क्योंकि चंद्रमंडल प्रापक कर्म सबका यदि भोग हो गया तो ततः शेष कहाँ रहेगा तो सिद्धांत कहते शेष का अर्थ नहीं कि चंद्रमंडल प्रापक कर्म से कुछ बचा ये अर्थ नहीं सब कर्म चंद्रमंडल प्रापक कर्मों का भोग हो जाने पर भी अन्य कर्म है जिसके कारण वापस आएगा निश्चय से स्विभुक्त जितने कर्म सब फल भोग हो गया अभुक्त कर्मसु शेष सब दोनों विरुद्ध थे ऐसे कर्म बहुत ही अभुक्त जिनका फलभोग नहीं हुआ इसके लिए शेष शब्द का प्रयोग होगा कोई विरोध नहीं क्योंकि अभुक्ता नाम कर्मत्व तो से तुल्यत्वाद जो अभुक्त है जिनका फल भोग नहीं हुआ वो भी तो कर्म है तो तथा शैषण कर्म उनके लिए कहा जाएगा नात्र सावशेष पक्ष स्मृति विरोध अस्तित्व अर्थ सावशेष कुछ कर्म रह गया इतने में स्मृति विरोध कोई विरोध नहीं हाँ कारण चंद्रमा प्राप्क कर्मों का भोग हो जाएगा बाकी कर्म है इनके भोग के लिए फिर नीचे आना पड़ेगा यच्च चंद्रमंडल सेव से वोक्ष सा ये शंका हुई थी चंद्रमंडल में यदि सब कर्म भोग हो जाए तो फिर बाकी कर्म नहीं रहा जन्म के लिए फिर क्यों आएगा वही मुक्त हो जाएगा मोक्ष उसका मोक्ष प्राप्ति हो जाए इसके ऊपर कहते अतएव च तत्र मोक्ष सा दिती भाव यदि कर्म सब समाप्त तो हो जाता कुछ भी कर्म नहीं रहता तब तो मोक्ष हो जाता चंद्रमंडल प्राप्त कर्म सवभोग हो जाने पर भी अन्य कर्म तो बहुत है इसलिए मुख्य सो शंका ये, ये दोष नहीं है शेष ततः का अतएव कार्थ क्या टीका में शेष कर्म सद्भावा देवति आवत शेष कर्म रहन से ही वही मोक्ष हो जाए ये प्रश्न ही नहीं है शंका ही नहीं है ये दोष कोई नहीं है इत कर्मशेष सिद्धितिया इस कारण से भी कर्मशेष की सिद्धि होती है विरुद्ध अनेक योगपाच कर्माण एक, एक जंतु संभवत अनेक जन्म प्राप्त कर्म संचित कर्म हे जो कि विरुद्ध उपभोग उपभोगफलाना विरुद्ध अनेक योन में उपभोग होगा फल उपभोग उपभोग फलाना विरुद्ध अनेक से उपभोग ये साम फलाना फलाना ये साम कर्मणाम कर्म का है कर्मणाम फलाना उपभोग तब ये व्यथिकरण बहुबरी करना, करना पड़ेगा विरुद्ध अनेक से उपभोग विरुद्ध अनेक योनि उपभोग नहीं यहाँ बहुबरी पर कर देंगे विरुद्ध अनेक युनिषु उपभोग य फला तला विरुद्धनेकय योन उपभोगा विरुद्ध अने अनेकला च नहीं फिर कर्म के साथ करना पड़ेगा विरुद्ध को योनि उपभोग फलाना चर्मण विरुद्ध अनेकोसुपभा कर्मण भोग भोग कस्य फला फल कस कर्मण विरुद्धनेोनी उपभोग फल कर्मण फला विरुद्धने के उपभोग फला कर्मण ये भोग के साथ फल के साथ में षष्टि व्याधिकरण नष्टि जिन कर्मों का फलों का उपभोग विरुद्ध अनेक योनि में होता है विरुद्ध क्या है कोई कर्म का फल मनुष्य कोई बनने के लिए मरकट बनेगा कोई गधा बनेगा एक जन्म में भोग नहीं हो सकता है इसलिए विरुद्ध हुआ और अनेक भी एक योनि नहीं विरुद्ध अनेक योनि में उपभोग जिन फलों का फलों का जिन कर्मों के फलों का वो कर्म हो गए विरुद्ध अनेक योनि उपभोग फल ऐसे कर्म एक एक तो एक एक जीव का ऐसे बहुत कर्म है जिनके फल का उपभोग अनेक योनि में होगा और एक सजाते नहीं विरुद्ध आरंभक तो संभवत टीका में आरंभक तो संभवात एक जाति उपभोग्य कर्म क्षे भी कर्म शेष संभवत एक जाति उपभोग्य कर्म एक जन्म में भोग होने के लिए जितने कर्म सौ समाप्त हो जाने पर भी अनेक जन्म प्राप्त कर्म बहुत ही कर्म से संभव थी अच्छा इसके पर प्रशंका करते हैं अथ एकस्मिन जन्म नि सर्वाणी छीयते कर्माशय से एक एक मत है जितने कर्म है सब मिल करके एक जन्म देंगे मरने मरते समय कर्म सब तैयार हो जाते हैं पल देने के लिए फलोन्मुखत्व सब कर्म में फल प्रापकत्व फल प्राप्ति के समीप हो जाते हैं फलोन्मुख फल देने के लिए तैयारी होगी यदि फल देने के लिए सब तैयारी होगी तो सब कर्म फल देंगे कोई कर्म फल देगा कोई फल नहीं देगा ये कैसे होगा यदि फल देने की तैयारी होगी जैसे ऋतु में समय आने पर पेड़ में फूल फल लग जाते हैं समय आने पर यदि लगने का समय आ गया ये नहीं कि एक आम पेड़ में अभी लगा तो एक महीना के बाद तो दूसरे पेड़ में लग गया और एक महीना के बाद दूसरे में ऐसे तो नहीं समय पर में तैयारी हो जाते हैं सब कर्म मिल करके फल देने के तैयारी हो गया तो सब कर्म मिल कर के एक जन्म देंगे ये एक मत है तो जितने आप आए हैं सब कर्म फल भोगने के लिए आए ऐसा मानेंगे तो क्या होगा तो यहाँ तो कर्म करना पड़ता है जहाँ कर्म नहीं करेंगे खाली पूर्व कर्म फलों का भोग हो जाएगा तो बाकी क्या रहेगा कर्म रहेगा ना नहीं पूर्व कर्म सब का बदली भोग हो जाए और नया कर्म नहीं करे तो जन्म प्रापक कर्म आगे रहेगा या नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो जन्म नहीं होगा तो मुख्य हो जाना चाहिए मनुष्य जन्म में तो कर्म करेगा कहीं स्वर्ग में गया नर्क में गया पशु पक्षी पेड़ पौधे बन गया सब कर्म का फल भोग हो जाए तो आगे जन्म नहीं होगा तो मुख्य हो जाना चाहिए ये ठीक नहीं ये। ये मतलब है ये मत है अतः एक जन्म सर्वाणी क्षीयते एक जन्म में सब कर्म समाप्त हो जाएंगे कर्माशय से ऐक भविकवात्त कर्माशय समूह एक जन्म देने वाले ऐक भविक एक ऐक भविक आशंक्य है न एक जन्म सर्वकर्म नाम के उपपद्य थे हाँ एक जन्म में सबकर्म का क्षय नहीं उप पदे एक जन्म में स्व कर्म का क्षय नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा ऐक भविक भविक न्याय से उपरिष्टात निराकर से मानता आगे इसका निराकरण स्पष्ट करेंगे कि सब कर्म मिल करके एक ही जन्म देते हैं ये मत का निराकरण करेंगे ये ठीक नहीं है ऐसा मानेंगे तो फिर एक जन्म प्राप्त हो गया स्व कर्म मिल करके एक जन्म दे देंगे कर्म फल भोग हो गया आगे फिर नया कर्म नहीं करेगा तो मोक्ष नहीं होगा मोक्ष हो जाएगा जन्म नहीं होगा नया कर्म करने का तो अधिकार केवल मनुष्य का अन्यों का नहीं है ये ठीक नहीं ऐसे करेंगे तो स्वर्ग हो गया मुक्त तो हो जाएगा नरक रक गया वही मुक्त तो हो जाएगा इतर शर्म शेषकर्म सिद्ध रितिया ऐसे कर्म है ब्रह्म इत्यादि बहुत जन्म देने वाले ब्रह्म हत्या देश से एक एक, एक, एक कर्म नो अनेक जन्म आरम्भ का तो एक ब्रह्म हत्या को एक ब्रह्म हत्या करे वो एक ब्रह्म हत्या का ये जो कर्म पाप कर्म उसका फल अनेक जन्म में भोगना पड़ता है नरक तो जाएगा उसके बाद अनेक जन्म में भोगना पड़ता है एक जन्म में नहीं हो सकता है स्मृति में कहा गया स्वशुकर खरोना चंडाण फुलनांच ब्रहहायो निमृक्षति नहीं रह गया स्वशुकर ये पहला है स्वुकर खरोष्ट अजा विमृग पक्षिण चंडाला पुलकषांच ब्रह्महायो निमृक्षति ये पूरा मनुस्मृति का है पहले स्वकुता सुकर स्वर खर गष्ट ऊट हो गया फिर अजा अभी बकरी भेड़ मृग हर फिर चंडाल आगे पुलकस पुलकस होता है कि निषादशा बर जाती है निषाद से शुद्र स्त्री में जो जन्म होगा पुत्र उसको कहते पुलकस चतुर्थ वनश में है ऐसे ब्रह्म हा युवनि मृक्षती ब्रह्म हत्या करने वाला इतने जन्मों को प्राप्त करता है स्व शुकर कर उष्ट अजय अभी मृग पक्षी चंडाल पुलक पुलकस, दस जन्म हो गया तो अनेक जन्म कहा गया तो इसलिए एक जन्म में सब कर्म फलभोग होता है ये ठीक नहीं है घृत भाण्ड स्नेह शेषवत भुक्त सेव कर्मण शेषाद पुनरावृत्ति भविष्य त्यतः अरे कह कहते घृत भांड कोई बर्तन में घी रखा सब घी को खाने के बाद भी कुछ घृत रह गया उसमें लग जाता है घृत भांड स्नेह सबत उसमें स्नेह कुछ बच जाता है भुक्त से वो कर्म से सात भोग करने पर भी कुछ कर्म रह जाएगा घी किसी में है के बाद भी निकालने के बाद थोड़ा लग जाता है ऐसे कोई चीज है तो उसमें थोड़ा लग जाता है तो फिर निकालते हैं कुछ हो तो किसी लग गया तो फिर पानी देकर निकाल निकल जाता है इसी प्रकार कर्म कुछ वर्तन में जैसे रह जाता है ऐसे कुछ रह गया उसे पुनरावृत्ति हो जाएगी इतः स्थावरादि प्राप्ति प्राप्त नाम से अत्यंत मूढ़ा उत्कर्ष हेतु तो कर्म आरंभक संभवात जिनको जन्म प्राप्त हो गया स्थावर वृक्ष आदि स्थावरादि को प्राप्त जो होगी अत्यंत मूढ़ा नाम अत्यंत मूढ़ कुछ कर्म करने का अधिकार नहीं है कर्म नहीं कर सकते तो उत्कर्ष है हेतु तो कर्मण आरंभ को तो्भवाद उत्कर्ष हेतु तो आरंभ का कर्म होता ही नहीं है नहीं है तो फिर सब कर्म फलभोग हो जाए तो आगे कर्म नहीं रहेगा तो, मुक तो मुक्त मुख्य हो जाएगा टीका में शेष कर्म सिद्धू हेतुअत माह बाकी कर्म रहता उसमें हेतु कहते हैं गर्भभूता नाम च संसमान कर्म असंभव है संसार गर्भ में जब आ गया किसी कर्म फल भोगने के लिए वहाँ गर्भपात हो गया नष्ट हो गया कर्म कुछ नहीं कर सका कर्मासंभवे आगे जो कर्म कर्म मिल करके जन्म दे दिया आगे कर्म नहीं किया तो संसार नहीं प्राप्त होगा मुक्त तो हो जाएगा ठीक है कर्म शेष सद्भाव उपसहतीय उपसहार करते हैं चंद्रमंडल प्राप्ति के बाद भी शेष कर्म रहता है जिसके कारण नीचे आकर के जन्म प्राप्त करता है इसका उपसहार करते भाष्य में तस्मान नई कस्मिन जन्म नहीं सर्वेशां कर्मणा उपभोग एक कस्मिन जन्म नहीं सर्वेशम कर्मणा उपभोग न एक ही जन्म में सब कर्म का भोग हो जाता है ये ठीक नहीं है मतांतरमुत्थापित है कि अन्य कथन करते हैं निराकरण करने के लिए यू कशिद उच्यते सर्वकर्माश्रय उपमर्देन प्राएण कुछ लोग कहते हैं सर्वकर्मा आश्रय उपमर्देन कर्म के आशय नष्ट होने पर मरण काल में प्रायणे मृत्यु काल में कर्मण जन्म आगे सब कर्म जन्म का आरंभ को होते हैं टीका में यावत प्रवृत फल कर्म न क्षते तबत प्रवृत्ति प्रतिबंधाद अन्यानी कर्मा सफल नार्भन्ते एक जन्म प्राप्त होकर के कर्म अभी जन्म कर्मफल भोग कर रहा है जब तक कर्म कर्मफल भोग रहा है तब तक प्रारुद्ध कर्म है प्रारुद्ध कर्म के फल भोग कर रहा है जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक उनके भोग होता है तो बाकी कर्म फल देने के लिए तैयार नहीं होते हैं प्रारब्ध कर्म हो गया प्रतिबंधक जो प्रारब्ध कर्म फल दे रहा है उस सामान्य कोई कर्म फल देने के लिए उनको प्रारब्ध कर्म रोक देगा रुको प्रारब्ध कर्म पहले फल देगा बाकी कर्म दूर में रहेंगे प्रार्ध कर्म जो भोग फल दे दिया प्रतिबंधक कौन रहा है प्रतिबंधक कोई नहीं रहा प्रार्ध कर्म प्रतिबंधकता अन्य कर्म फल देने के लिए अब कर्म जो फल दे दिया प्रतिबंधक नहीं रहा तो सब कर्म आगे फल देने के लिए ये कहते हैं यावत प्रवृत फलम कर्म न क्षयते प्रवृतम फलम यम न तत्कर्म प्रवृत फलम प्रवृत फलम कर्म कौन होता है प्रार्ध ये प्रार्ध कर्म जब तक क्षय न क्षीयते कर्म का क्षय नहीं होता है ताबत तब तक प्रवृत्ति प्रतिबंधात प्रवृत्ति का प्रतिबंध होता है कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती अन्य कर्मों की प्रवृत्ति प्रतिबंध होकर के प्रार्ध कर्म रहते तो अन्य नि कर्मी सफल अन्य कर्म अपने फल का आरंभ नहीं होंगे कब तक जब तक प्रारध्ध कर्म है मरण काल में मृत्यु के समय हो गया प्रारद्ध कर्म कितने बचा रहेगा मरण काले तो का अभाव प्रार्थ कर्म प्रतिबंध समाप्त तो हो गया प्रतिबंध समाप्त तो हो जाने पर सर्व सर्वकर्माश्रय संघात उपमर्देन कर्माश्रय का जो संघात को नष्ट हो जाएगा तेसाम उत्तर शरीर आरंभकत्वम अविरुद्धम आगे नया शरीर आरंभ करने के लिए सब कर्म तैयार हो जाएंगे कर्म मिल करके कर्म फल देंगे तथापि कथम शेष कर्म सद्भाव इसके ऊपर सिद्धांत की तरफ से पूछा जाता है फिर भी शेष कर्म क्यों नहीं रहेगा ये असिधि कैसे इतिहास त्र काचित कर्मा अनारभक तिषंते कांचित जन्म आरंभंते इतने उप पद्धति जब प्रतिबंधक नष्ट हो गया भोजन करने के लिए सब लोग तैयार है वो अंदर बैठे दरवाजा बंद है भोजन चल रहा है और भोजन सब कर लिए उनके रास्ता से निकाल दिया और दरवाजा खोल दिया खोलने के बाद भोजन करने का समय जो आएगा सब भूखे बाहर बैठे वो अंदर आएंगे खाने के लिए हैं बाहर बारी रहेंगे कुछ लोग आएंगे सब आएंगे सब कौन के किसके सब आगे आना चाहते पहले कहानी चित कर्माण्यारंभकत्व और तो तिष्ट कहानी थी जन्म आरम्भ थे इतने उपपद्ध थे कुछ कर्म कर आरम्भक नहीं होकर के रहेंगे और कुछ कर्म आरंभ करेंगे फल जन्म ये तो नहीं बनेगा सब फलों को दे देंगे एक साथ अनारब्ध ये तो कमरा में बैठने के जगह नहीं होगा किंतु पेड़ पौधा में फूल फल आने के लिए वहाँ जगह का अभाव है एक समय में एक फल आने लगा फूल आने लगा बगीचा में अन्य पेड़ में पेड़ में फूल फल आ सकता हो समय सजाते एक समय आ जाते हैं इसलिए क्या होगा सब कर्म फल दे, दे देंगे तो एक साथ ही मिल करके कर्म आरंभ कर्म फल फलारम्भ हो जाएगा ये एक मत कैश कोई कहते हैं ये मत है ये सिद्धांत मत नहीं है अनारब्ध कर्म नाम सर्वेशा उत्तर शरीर आरम्भ करते सती तत्र कार्य जितने आरब्ध भिन्न कर्म सब उत्तर शरीर का आरंभ होने पर तत्र कुछ कर्म अनारंभ कुछ कर्म आरंभ करेंगे जन्म ये ठीक नहीं है प्रायण काले यानि कर्मानि अभिव्यक्ता मृत्यु काल में जितने कर्म फल देने के लिए अभिव्यक्त तैयार हो जाते हैं तह उत्तर शरीर आरंभ वही कर्म उत्तर शरीर का आरंभक होंगे इतरे तो न शरीर आरंभकम ये दूसरी सिद्धांति कहता है प्रतिबंधक समाप्त होने पर भी किसी प्रतिबंधक का के कारण पेड़ में फूल फल नहीं आते थे प्रतिबंधक नष्ट हो गया जो समय आ गया जिस वृक्ष के रितु समय आने पर ही फूल फल होते हैं कुछ पेड़ में फूल फल आने का समय नहीं हुआ नहीं हुआ तो अभी नहीं होगा समय आने पर होगा इसी प्रकार प्राण काले जो कर्म अभिव्यक्त हो जाते फल देने के तैयार हो जाते हैं वही तो कर्म पर आरंभ करेंगे इति सर्वस्व शरीर सर... आरंभ कहानी तानियव उत्तर शरीर के आरम्भ होते हैं अन्य कर्म न शरीर आरम्भ उत्तम बहुत कर्म है सब कर्म एक साथ फल देने के तैयार नहीं होते बगीचा में पेड़ पौधे बहुत लगाएंगे तो सब पेड़ में कितने दिन में फूल आ जाता है एक महीना या एक साल में एक साल में कोई नियम नहीं कोई एक दो महीने में आ गया तो कोई एक दो साल में आ कोई अधिक लग सकता है बगीचा में कोई एक ही प्रकार फूल पेड़ लगाते हैं क्या भिन्न प्रकार लगाते हैं फूल फल आने के लिए कोई कम समय दे में तैयार हो जाता है कोई पेड़ पौधा अधिक समय में फूल फल देता है जब जिसका समय आएगा उस समय वो फल देगा तो जब समय आता है कर्म बहुत होने पर भी सब कर्म फल देने के लिए एक साथ पक्व नहीं होते तैयार नहीं होते जो कर्म फल देने के तैयार हो जाते हैं उनको कहा अभिव्यक्त होगी प्रकट हो फल देने के लिए सूक्ष्म रूप से रहते हैं कर्म संस्कार रूप से जब फल देने के लिए तैयार होते अभिव्यक्त प्रकट होगी ये मिट्टी में कितने बीज गिरे रहते हैं जब वो समय आने अंकुर के निकले उसमें अंकुर थोड़ा निकला फिर पता है घास फूल पत्ते आ जाते हैं और बाकी बहुत बीज ऐसे ही रहते मिट्टी के साथ मिले हुए पता नहीं चलता है इसी प्रकार मृत्यु काल में कर्माणी अभिव्यक्तानी जो कर्म अभिव्यक्त होगे तैयार होगे फल देने के लिए वही उत्तर शरीर का आरंभक होंगे और इतर सां तो न शरीर आरंभकम अन्य कर्म कर्म शरीर आरंभक नहीं होंगे इति दूसरी तद असत सिद्धांतिकता यू कैचि उच्यते तदसत्य टीका में मरण से सर्वकर्मा अभिव्यंजकवात् मृत्यु कर्म का अभिव्यंजक सबकर्म फल देंगे मृत्यु के बाद स्वगोचरा अभिवंजक प्रद्विपत जैसे घट्ट कमरा में प्रद्यप जलाया घट जितने हैं जिसके साथ प्रदिभ का संबंध हो गया सब का प्रकाश हो जाएगा हैं या से होगा प्रकाश का संबंध हो गया तो सब को प्रकाश करेगा या कि पहले पांच घटों को प्रकाश करेगा थोड़ी पाँच मिनट के बाद और पांच घंटों को प्रकाश करेगा फिर पाँच मिनट बाद और दस घंटों को प्रकाश करेगा इस बार होता है स्वगोचर अभिव्यंजक प्रद्विपत स्वगोचर स्व विषय प्रदीप का प्रकाश्य जितने है घट सब का प्रदीप व्यंजक होता है प्रकाशक होता है हाँ जिसके साथ प्रदीप का संबंध नहीं है कुछ बीच में व्यवधान है उसका तो प्रकाशक का नहीं होगा किंतु जिसके साथ संबंध है उसका जो विषय है एक साथ सब को प्रकाश कर लेता है इसलिए कर्म भी एक साथ सब फल दे देंगे सब कर्म मिल करके ये पूर्व विषय कोई कहते हैं इत तो ठीक नहीं है क्यों नहीं है सर्वआत्मकत्व सर्वात्मकमाद इसका उत्तर दिया ये ठीक नहीं क्यों है सर्व सर्वआत्मकत्व सर्वात्मकभ्युपगवाद ये संक्षेप से कह दिया सर्व सर्वआत्मकत्व सब सर्वआत्मक है सब कुछ कार्य सर्वआत्मक है इतने हेतु दे दिया इसका स्पष्टीकरण करेंगे इसको कहते संग्रह संक्षेप वाक्य उसका विस्तार करेंगे टीका में मधुब्राह्मण उक् सर्वस्य नर्व सर्वात्मकंगंगीकाराद देहस्य से तथा न सर्वात्मना उपमर्द उपपुतिरिर्थ मधुब्राह्मण पहले आया है ये पृथ्वी को सर्वेश भूता मधु और सब भूत पृथ्वी का सार हे मधुए परस्पर कार्य का भाव करके सर्वस्य सर्वात्मकंगीकाराद ये सब जितने जीव है उनके शरीर पृथ्वी से बना पृथ्वी उनके शरीर से बनता है शरीर नष्ट होता है तदात्मक तो हो गया जितने कार्य उसके लिए जीव कारण और जीव जो कार्य कारण हुआ कार्य बना वो कारण से फिर उनको जीव को भोग मिलेगा इसी प्रकार सब का परस्पर निमित्त निमित्त का परस्पर उपादान उपादेय सर्वात्मक है इसलिए क्या हुआ देहश्यापित तथा जो देह ये भी सर्वात्मक है देह भी सर्वात्म गुण से सर्वात्मना उपमर्दोपपत्तिना सर्वात्मना देह नष्ट नहीं होता है ये स्थूल रूप नष्ट हो गया तो उसका अवयव रहता है ये नहीं कि पूरा समाप्त हो गया ऐसा नहीं है सब भूत भौतिक पदार्थ एक रूप नष्ट होकर के अन्य रूप हो जाता है ये उत्तम अर्थम उपपादय सामान्य न्याय आह ये अर्थ को प्रतिपादन भी करेंगे सामान्य न्याय बताते हैं मधुब्राह्मण में जो कहा गया अन्याय उसको कहते हैं नहीं, नहीं सर्वस्य सर्वात्मकत्वे देश कालित्त अवरुद्ध अवरुद्धवाद सर्वात्मना उपमर्द कसिद क्वचि अभिव्यक्तिर्वा सर्वात्मना उपपद्यते सब पदार्थ सर्वात्मक है जो घट पानी पीते हैं उसमें भी पंचीकरण मान्य से जल तेज वायु सब है जो जल पीते पृथ्वी जो खाते हैं उसमें भी सौ पदार्थ है और वो ये सारा पृथ्वी संपूर्ण भूत भूतभौतिक शरीर बनता है पृथ्वी से बनता है वो शरीर नष्ट होता है पृथ्वी मिलीन हो जाता है इसी प्रकार परस्पर शर्व परस सर्वात्मक सर्वा है सर्व सर्वात्मक होने से देश काल निमित्त अवरुद्ध अवरुद्धत्वात्थ देश काल निमित्त से अवरुद्ध है किस देश में किस काल में किस निमित्त से कोई प्रकट होता है मिट्टी में सब प्रकार बीज है सब बीज का अंकुर सब देश में नहीं होता है सब काल में नहीं होता है सब निमित्त से नहीं होता है किस का निमित्त कौन है किस काल में किसकी उत्पत्ति होती है किस देश में कोई होता है अन्य देश में नहीं होता है कुछ बीज ले आए हिमालय पर्वत में बड़े सुंदर पुल आए डाले नहीं हुआ किस में थोड़े पौधा तो हो जाते आगे ना बढ़ता है ना फूल होता है नहीं होता है ऐसे रह गया जो जिस ऋतु में जिस जलवायु में जो बीज से जो फल फूल आते हैं अन्यत्र नहीं होते हैं तो देश देशकालीन निमित्त से अवरुद्ध है रुके गए हैं सर्वात्म न उपमर्द कस्यचित क्वचित अभिव्यक्ति किसी का पूरा उपमर्द नाश किसी अभिव्यक्ति पूरा सब सर्वत्र कस्यचित क्वचित अभिव्यक्ति सर्वात्मा ना नहीं नहीं उपपद नहीं होगा सर्व रूप से अभिव्यक्ति नहीं होती है किसकी कहीं अभिव्यक्ति किसी समय कहीं होती है ऐसा टीका में सर्वस्व सर्व सर्वम सर्व से कारण कार्यज ये सर्व सर्वात्मक शरीर का कार्य शरीर पृथ्वी से बना पृथ्वी भी, भी शरीर शरीर विशिष्ट कर्म करेगा तो पृथ्वी अधिक उत्पत्ति होती चर्य समाप्त हो जाएगा तो प्रतिमिल हो जाता है इस प्रकार सब सर्व का कार्य कारण है सर्वस्य से सर्वात्मक स्थिति सती कस्य क्वचित सर्वात्म न उपमर्दश तथा अभिव्यक्ति व किसी पदार्थ की कि कहीं स्वरूप से नाश पूरा सब की ऐसा नहीं होती है नाश जब होता है एक रूप त्याग करता अन्य रूप धारण कर लिया नश आदर्श नहीं घट नहीं किंतु उसका अवयव हो गया अवय टुकड़ा नष्ट कर देंगे तो चून्न हो जाएगा और चून और चून्न करेंगे तो दिखेगा नहीं किंतु तो रहेगा कुछ अवयव उसका रहता है सर्वात्म नाश नहीं है सर्वात्म अभिव्यक्ति सबकी एक साथ नहीं होती है प्रत्ययमान उपमर्दा देर देश विशेषादि कृतत्वादित्यर्थ जो उपमर्दादि प्रतीत होते नाश आदि देश विशेषादि कृत देश विशेष से कृत देश विशेष आदि देश विशेष काल विशेष निमित्त विशेष किसी देश में किसी काल में किसी निमित्त से ही सबकी अभिव्यक्ति होती है ये जो कुछ चना आदि अंकुर होता है मूग आदि इसी देश में इसी काल में हो जाएगा किन्तु निमित्त चाहिए पानी में नहीं डाल दो रखे ऐसे रख दो अंकुर कितने देर में हो जाएगा चना में से नहीं पानी में नहीं तो ऐसे काल रखो तो गीला नहीं करो तो अंकुरो तीन चार दिन में नहीं होगा इसे निमित्त भी चाहिए देश हो काल हो निमित्त सब चाहिए अभिव्यूक्त तो होने के लिए उक्त न्यायम प्रकृति योजित इस न्याय को यहाँ दिखाते हैं प्रकृति में क्या मरण मरत्य समय सारे कर्म फल देने के लिए तैयारी हो जाएंगे या नहीं ये विचार चल रहा है तथा तो भाष्य में कर्म नाम अपनी नाम भवित कर्म भी आश्रय के साथ भी ऐसे ही किस समय कोई फल देने के लिए तैयार होगा कोई तैयार नहीं होगा टीका में इत कर्मशेष संभवती थी क्रमवत्ताया दृष्टान्तम कर्मशेष संभव है इसमें क्रमश ही कोई कर्म फल देने के लिए तैयार होता है इसमें दृष्टान्त देते यथा च भाष्य में यथा च पूर्वाभूत मनुष्य मयूर मर्कदिजन्मा अभिसंस्कृता विरुद्धाने वासना मर्कत्व प्रापक कर्मण मर्कट जन्म आरंभमा न तथा कर्मा अभी अन्य जन्म प्राप्ति निमित्ता न उपमुद्यंते युक्त पूर्वानुभूत मनुष्य में अभी जो मनुष्य है पहले कभी मरकट था या नहीं मयूर था कभी हाँ आदि स्वादेश और ले लें ना। उनका नाम लें तो कहीं दुख लगेगा क्यारे हमेशा थे कोई गधा कहेंगे आप पहले गधा थे या नहीं हाँ करने के लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं गधा कुत्ता आदि नहीं कहेंगे ये मनुष्य मयूर मरकट आदि दे दिया आदि से समझे सब प्रकार जन्म में पहले हुआ जन्म होने पर जन्म से अभि संस्कृत वासना सबके अंत करण वासना भी है सब जन्म की वासना है ये वासना एक प्रकार से हो है विरुद्ध है विरुद्ध कोई कांटा खाने के लिए जाएगा कोई कुछ खाने के जाएगा ऊँट क्या खाते हैं खाता है और हाथी जाएगा तो बाँस बरगद के पेड़ तोड़कर खाएगा बाँस खा लेते हैं किसी का कोई है विरुद्ध है अनेक वासना जो कर्म अभी जो मर्कट घूम रहे हैं वो कभी मनुष्य थे या नहीं मालूम है हाँ, हाँ, समझ हम भी कभी से थे अभी जो कर्म करेगा वो भी कभी से बन जाएगा मर्कट तो प्राप के न कर्मणा कुछ कर्म से मर्कट जूनी प्राप्ति होती है किस कर्म से कोई योनि को जाता है सब के कारण विभिन्न प्रकार है शास्त्र में आता है किस कर्म करने पर किस योनि में जाएगा कोई विलक्षण कर्म है कुछ पुण्य पाप दोनों का तो भोग होता है पुण्य पुण्यकर्म का फल सुख है पाप कर्म का फल दुख है सब योनि में दुख सुख तो दोनों है कहीं सुख अधिक है कहीं दुख अधिक है स्वर्ग में तो सुख केवल है नरक में केवल दुख है और बाकी में सुखा भी है दुखा है पेड़ पौधे को भी जो सूखा पानी नहीं मिले तो दुख होता है और जब पानी मिल जाए तो सुख होता है ये भी वैज्ञानिक को लोग परीक्षा करके दिखा देते हैं जो कोई पेड़ काटने के जाएगा तो पेड़ में कंपन होता है कष्ट होता है कुछ पेड़ तो पत्ते अपने आप ही खाद्य का ग्रहण कर लेते हैं पता ऐसे कोला रहेगा वहाँ कोई कीड़े कोई जुजा। जानवर आया ऐसे बंद हो जाएगा इसको पचा कर का लेंगे खत्म कर लें ऐसे प्रकार फिर लता चढ़ने के लिए बढ़ने के लिए अपने आप पकड़ते किसको पकड़ना है जा कर के लता ऊपर जाती है ना, जाने के लिए किसको पकड़ने के उसमें निकलते तार जैसे निकलता है वो कैसे लपट करके पकड़ता देखो कितने ऐसे उसे करके स्प्रिंग जैसे ऐसे बना करके लपट ले करके तो वो भी जीव है सुख दुख सबको होता है कर्म प्राप्ति होती पूर्व की विलक्षण कर्म से जन्म की प्राप्ति होती है जो कर्म मर्कटतव प्रापक हुआ वो तो कर्म से अभी मर्कट जन्म हो गया मर्क जन्म आरंभ माने न मर्क जन्म आरंभ हो जाएगा कर्म इसे कर्मणा न उपमृद्यंत फ्री वासना की ऊपर वासना से अन्य वासना तो दब जाएंगे वो वासना प्रकट हो जाएंगे तथा कर्माणी अभी अन्य जन्म प्राप्ति निमित्तानि न उपमृद्यंते अन्य जन्म का प्राप्ति निमित्त कर्म का उपमर्द नहीं होगा तो तैयार नहीं होगी कोई दूसरे नष्ट दब जाएगा दूसरे प्रकट हो जाएगा इतने न युक्तम ये ठीक नहीं कर्मत तो वासना प्रकट हो जाते हैं अन्य कर्म सब उसमें फल देने के तैयार हो जाते हैं उनका रास्ता खुल जाता है यदि सर्वा पूर्वजन्म अनुभव वासना उपमुद्य रन यदि जितने वासना सब नष्ट हो जाए एक जन्म होने के बाद यदि पूर्वजन्म सब वासना नष्ट हो जाए अभी मर्कट जन्म निमित्ते न कर्म ना अभी मर्क जन्म का निमित्त तो क्या है कर्म विलक्षण कर्म उसी कर्म से क्या जन्म मिलेगा हैं मर्कट जन्म नहीं आरभ है एक पता मर्कट जन्म नहीं आरब्धे अभी मर्कट बन गया मर्कट से जात मातृ से अभी जन्म होते ही मातु शाखा या गमनी माता एक शाखा से दूसरे शाखा छलांग लगाती है अब बच्चा वही शाखा में रह जाती अभी पकड़ करेगी मातुर उधर संलग्नवादि कौशलम उसको किसने सिखाया पेट को पकड़ कर इतने जोर पकड़ लेते बच्चा ये छलांग लगाने पर ही छोड़ते नहीं मनुष्य बच्चे को देखो पकड़ते पकड़ते भी गिर जाता है और से छलांग लगाता है एक शाखा से कोई आया तो तुरंत वो पकड़ लिया छलांग लगाए दौड़ दो, दौड़ कर चल जाता है किंतु वो पकड़ कर रखता है उधर संलग्नवादि जो कौशलम न प्राप्त होते कौशल प्राप्त तो कर लेता है अर्थात उसकी वासना थी वासना की अभिव्यक्ति हो जाती है जिस जन्म प्राप्त का कर्म अभिव्यक्त हो गया उसी जन्म से उसी जन्म के अनुकूल वासना की अभिव्यक्ति भी होती है वो वासना अभिव्यक्त होने से खाद्य भी अपने अनुसार खाता है व्यवहार पक्षी उड़ने लग जाती है ये सब वासना के अनुसार सब प्रकट होकर के फल मिलता है वासना का सब वासना की निवृत्ति नहीं होती है कर्म रहता है वासना भी रहती है समय आने पर अभिव्यक्ति होती है यह जन्मनी नहीं अनभ्यस तत्वादी इसी जन्म में तो अभ्यास नहीं किया। छोटा बच्चा जन्म होते ही कैसे पक्षी उड़ने लग जाती कैसे सीख लेती है न अति तो अनंतर जन्म नहीं अब पूर्वजन्म में मार्कट ही था ये कोई जरूरी नहीं अभी जो बंदर है इसके पूर्व जन्म में वो क्या था बंदर ही था निश्चित है नहीं अभी जो मनुष्य बंदर बन सता है हाँ बंदरी बन सकता है सब बन सकता है इसलिए पूर्व जन्म में मर्कट ही था ऐसा नहीं कर सकते न चतीत अनंतर जन्म नहीं मर्कटतम आसी तस्वीर वक्त शक्यम ऐसा नहीं कर सकते अतीत अन अतीत का क्या थे हैं अतीत का था पूर्वत और अनंतर का था है? क्या बाद में नहीं अनंतर का था अव्यवहित अनंतर का था अंतर रहित व्यवधान रहित अतीत अनंतर मतलब व्यवधान रहित अतीत पूर्व अतीत अतीत में दो प्रकार होता है एक व्यवहित एक अव्यवहित 20 तारीख के पहले 10 तारीख आता है बाद में आता है पहले आता है 15 तारीख 20 के पहले या बाद में बीस के पहले पंद्रह आता है या उन्नीस आती बीस के पहले उन्नीस या पंद्रह है दोनों बीस के पहले पंद्रह या उन्नीस बताओ ये है बीस के पहले मैं पूछता हूँ बीस के पहले पंद्रह आता है या उन्नीस आता है पंद्रह नहीं हाँ पंद्रह भी बीस के अतीत अभी आज के पहले पूर्व दिन काल को अति तक कहेंगे जो एक साल पहले वो अतीत कहेंगे ना नहीं दो चार महीने के पहले जो दिनों व्यतीत है अतीत में कुछ व्यवहित तो, कुछ अव्यवहित तो दोनों होता ना नहीं हाँ तो और तो दोनों होता है अतीत अनंतर जन्म कौन से अव्यवहित तो पूर्वजन्म लेना अतीत जो अव्यवहित तो जन्म अतीत में तो बहुत व्यवहित तो बहुत अतीत भी है और अनंतर कहें तो ठीक पूर्वजन्म इसी जन्म अभी जो मर्कट है ठीक इसके पूर्वजन्म में मर्कट्त में आशी तस् वक्त ना सक्यम और मर्कट ही था ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि श्रुति कहती तम विद्या कर्म निशम अनुरभेते पूर्व प्रज्ञा ची श्रुते जन्म जो प्राप्त होता है विद्या और कर्म और पूर्व प्रज्ञा तीनों मिलकर के जन्म आरंभ करते विद्या हो गया चिंतन उपासना कुछ शास्त्रीय चिंतन कुछ अशास्त्रीय चिंतन निषिद्ध चिंतन करेंगे तो पापकर्म होता है विद्याभि उपासना देवतादि के का ध्यान चिंतन अव कर्म निषिद्ध कर्म भीत कर्म वित कर्म निषिद्ध कर्म तो दोनों प्रकार हो गए ये आरंभ करते हैं पूर्व जन्म पूर्व प्रज्ञान से पूर्व प्रज्ञान ज्ञान अनुभव जन्य वासना वासना में ये सब मिल करके जन्म आरम्भ को होते हैं इसलिए किसका जन्म आगे क्या होगा इसके पहले क्या जन्म था निश्चय नहीं कर सकते तस्मात् वासना वत्थ नास कर्म उपमर्दय शेष शेषकर्म संभव जैसे वासना संपूर्ण वासना की निवृत्ति नहीं होती है रहती वासना समय आने पर उस जन्म जो प्राप्त करेगा फिर वो वासना के अभिव्यक्ति हो जाती है जिस प्रकार अनेक जन्म की वासना सौ में है स्व वासना के अभिव्यक्ति एक समय में नहीं होती है और सब वासना की निवृत्ति नहीं होती है जिस जन्म को प्राप्त करेगा उसकी अनुकूल वासना की अभिव्यक्ति होती है इस प्रकार अशेष कर्म उपमर्द न न अशेष कर्म उपमर्द संपूर्ण कर्म का उपमर्दनाश नहीं होता है इति कर्म शेष कर्म संभव बाकी कर्म रहेगा जिस कर्म से जन्म प्राप्त करेगा ठीक है में यदि ही तथा तो कहाँ रह गया तो यथा से क्रमेण क्रमण यानि यानी जन्मानि जन्मा ते ही अभिसंस्कृता पूर्व क्रमेण अनुभूता जन्म में फल भोग होता है कर्म फल और जन्म भी होता है क्रम से अनुभूतानी यानी मनुष्यादि जन्महानी कभी मनुष्य कभी पशु क्या कुछ बना था क्रम से सब अनुभव क्या था तेर अभिसंस्कृत अभिसंस्कृत संपादित है वासना वासना कैसे विरुद्धा या भूयस्यो वासना विरुद्ध है अलग अलग विषय भुयस्य का वासना भूयस्य भूयसी का बहुवचन अनेक वासना तो जाति तजातिशेष प्रापक कर्मण जो जानती है जन्म विशेष प्रापक कर्म से तस्भ्यमे उसी कर्म आरंभ होने पर न निध्य नो रुक्त नहीं प्रकट हो जाते हैं उसी कर्म फल देता है दाष्टाक पहले जर्मा अभी अन्नजन्म प्राप्ति न उपमृद्य नज्ति कर्म रुक जाएंगे जो जन्म प्राप्त होगा वही फल देगा दृष्टान्त भी उन्नति यदि ही सब पूर्वजन वासना यदि नष्ट हो जाता तो फिर मर्कट अभी बन गया पहले उसकी वासना नहीं रहे तो जन्म होते ही ये कौशल कैसे सीख लेता है अर्थात वो वासना उसमें थी व्यवहित तो वासना उच्छेद है फिर न व्यवहित तो देश उच्छेद अभ्य तो देश उच्छिद्य थे तो वासना का उच्छेद हो जाने पर भी अव्यभित देश अव्यभूत देश यश्य अव्यवहूत देशा desha, देशा अव्यवत देशा अव्यभत देश ये या आसाम वासना नाम ता वासना अव्यभूत देशा अव्यभूत देश वाले वासन वासना का भी उच्छेद नहीं होता है व्यवहितता का उच्छेद होने पर भी कुछ वासना रहे तथा अनंतर जन्म उत्थवासना सामर्थ्या पूर्व से कहता है पूर्वजन्म में वह था वो वासना थी उसे वासना से मर्कट शिक्षक बच्चा को ये कौशल प्राप्त तो हो जाएगा या तो कौशलम अविद्धम अर्थात तो पूर्वजन्म मर्कट था अभी मर्क होने से वो तो वासना उसमें प्रकट हो गई ऐसा शंका से कहते ये नहीं कर सकते हैं अतीत अनंतर जन्म से मर्कट था ऐसा निश्चय नहीं कर सकते हैं किंच पूर्व प्रज्ञा चविशेषण पूर्वजन्मचित वासना जीवम अनुकचत श्रवणा ये पूर्व प्रज्ञा कहन से पूर्व जन्म वासना भी आगे जाती है जीवम अनुग्छति शवनाथ अव्यवहित तो वासना है तम न अन्वेती नक्यम विशेषण वक्त वासना उसके साथ रहती है अव्यवहित तो वासना रही ऐसा कोई नियम नहीं है पूर्व जन्म वासना है तम अन्वेती ऐसा नहीं कसते व्यवहित अव्यता बहुत वासना साथ में रहती है समय आने पर किसकी अभिव्यक्ति होती है तम विद्या कर्मणी समे आरंभ करते जन्म आरम्भ करते हैं दृष्टान्त उपाध्य दाष्टान्तिक निगम जैसे वासना भी के विषय में दृष्टान्त दिया दाष्टान्तिक कर्म के लिए तस्माद वासनावत न अशेष कर्म संपूर्ण कर्म की निवृत्ति नहीं होती जो कर्म फल देने तैयारी होगा वो कर्म फल देगा शेष कर्म सद्भावे फलितमह शेष कर्म रहने से क्या निष्पन्न हुआ यत एवं तस्मात्षण उपभुक्ता कर्मण संसार उपपद्य न कषित विरोध ये से से कर्म सद्भाव रहने से ही शेष कर्म जो उपभोक्तात् कर्मण है शेष जिस कर्म का फल भोग हो गया उसे बाकी कर्म से संसार जन्म मरण को प्राप्त की प्राप्ति होती है संसार हो जाएगा कोई विरोध नहीं है ये नहीं कि एक कर्म प्राप्त करने के बाद सब फल भोग हो जाएगा कर्म का मोक्ष हो जाएगा ये बात नहीं है उपभूतात् कर्म शेषणीति सम्बध जो भोग कर दिया कर्म फल उससे अन्य कर्म से आगे फिर संसार आरंभ होता है कोई विरोध नहीं कोई विरोध नहीं मतलब क्या विरोध होना सऊ स्मार्तवा वा स्मार्त व यौक्तिक व लौकिक वा इत्यर्थ सऊत विरुद्ध नहीं श्रुति में कहा गया है तद यह रमणीय चरणा रमण योनि में आपध्य अभी आएगा पूर्व कर्म फल स्वर्गा में भोग होने के बाद अच्छे कर्म है तो अच्छा योनि की प्राप्ति होती है पाप कर्म फल देने की तैयारी होगा तो नीचे निचनी की प्राप्ति होती है यह श्रुति में आया स्मारत स्मृति में भी इसे कहा गया किस जन्म में प्राप्त करने के लिए श्रुति है का स्नात है स्वशुकर जन्म प्राप्त करता है ब्रह्म आदि और यौतिक युक्ति से युक्ति क्या है सुबह कर्म करेगा तो उसके अनुसार फल प्राप्त करेगा अलग अलग कर्मों से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है कोई दुखी होता है दुखी है तो ये कुछ पाप कर्म करता है कहे तो आगे दुख भोगेगा और युक्ति है कार्य बिना कारण नहीं होता है एक ही पिता के दो तीन पुत्र है कोई मूर्ख कोई विद्वान कोई चोर बनता है कोई पंडित बनता है ये अलग अलग वासना के अनुसार अलग अलग कर्म फल कोई दुखी होता है कोई सुखी होता है ये सब कारण उसका होगा पाप कर्म का फल और लोक में भी कहते हैं लोक में देखते कोई पाप कर्म करता है बोला ये नरक जाएगा और कोई दुखी है तो कहते है, पहले पाप कर्म क्या था उसका फल भोग रहा ये सब निय न्याय न्या का कोई विरोध नहीं कर्म रहता है ये कर्म फल भोगने के लिए फिर जन्म की प्राप्ति होती है एक जन्म में ही सब कर्म का फल भोग हो जाएगा ये मत नहीं है आप um, uh.